महाभारत शांति पर्व तिंशिकमोध्याय आपत्ति के समय राजा का युधिष्ठिर्वाच मित्री प्रहीण माणस बहुमि का गति संचीनकोश से बलहन से भारत युधिष्ठि ने पूछा भारत यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाए मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है? सहायस्य हित कर राज्यवमान गतिम पश्यत दुष्ट मंत्र ही जिसका सहायक हो इसलिए जो श्रेष्ठ परामर्श भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो हो जाने की संभावना और जिसे अपनी का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है परचक्रभिया पर राष्ट्रोन विग्रहे वर्तमान से दुर्बल से बली यशा जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रोंद रहा हो इतने ही में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस राजा के लिए क्या आश्रय देश कालाप्यपीडनाथ हेतु तम सुकृत भवेद जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो जैसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए शाम अथवा भेद नीति का प्रयोग असंभव हो जाए उसके लिए क्या करना उचित है वह जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की उसके लिए क्या करने में भलाई है भीष्म गुह्यम धर्मज मांक्षेथी वरतर्षभ अपृष्टो नौ सहे वक्त जी ने कहा भर्म नंदन यह तो तुमने मुझसे बड़ा विषय पूछा है यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न किया हो गया होता तो मैं इस समय, इस समय संकटकालीन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता था धर्मो झणी जान वचना चरत श्रुतोपास साधुर्भवति सी भूषण धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उनका बोध होता है। शास्त्र करने के अपने सदा चरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई विरला ही होता है कर्मणा बुद्धिपूर्वे नो नुन तम अनु प्रश्न सभ्यवस्व बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म अर्थात प्रयत्न से मनुष्य धनाढ़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो मैं ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी ही बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए उपायम धर्म, धर्म कार न भारत उपरयुक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें धर्म के अधिक है उसे ध्यान देकर सुनो परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता ही नि आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं उन सब का यही निश्चय है यथा यथा ही पुरुषों नित्यम शास्त्रते तथा तथा विधानते विज्ञानम अथरोचते पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है योगो योगो को योगो भूतिकर ज्ञान न होने से मनुष्य में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सूझता परंतु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है असंकमार अनु राज्य को जायते बल तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश रहो खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है को निर्जले कालम धर्म उपाय धर्मम राजा जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों से भी खोदकर जल निकाल लेता है उसी प्रकार राजा संकट काल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करें यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्तिकाल में इस उपाय धर्म को अपा में उसका आचरण किया है अन्य धर्म समर्थान भारत प्रो प्राप्य धर्मो वृत्ति धर्म भारत सामर्स्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा अतः पहले कोष संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है धर्मम प्राप्य न्याय वृत्ति न बलि नस्मदलपत्न्ते नस्म आपस्व धर्मोपि ये धर्म श्रूयते धर्मलक्षणअर्मोजा तस्त वही कवयो विदु दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है धर्माचरण करने से भल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता इसलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्ति काल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है अनंतरम क्षत्रिय तत्व यथास्थ धर्म हो छत्रुव यथाम तत्तव्यम त्याहत्मानवसाद आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे यह संशय उपस्थित होता है इसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुंचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े विद्वानों ने उसके लिए कर्तव्य बतलाया है वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले सर्वात्म धर्मस्य न परस्य दचात्म आम आत्मानमति निश्चय संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे अपे तो संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही की उद्धार की अभिलाषा करें यही सबका निश्चय है तत्र धर्म विदाम ताता निश्चयो धर्म नैपुण उद्यमो नैपुण छात्रे बाहु बाहुविर्याद श्रुति धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनके धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना छत्री के निपुणता का सूचक है यह श्रुति का निर्णय है कश्य नाते अन्यतापच् ब्राह्मण स्वाच्य भरत नंदन छत्री यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वह तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता है अर्थात सभी का ले सकता है यथा वही ब्राह्मण से आज अभिया अभोज्ञान अभोद्यान्ना तथेदम नात्र संशय जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है उसी प्रकार यह पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है इसमें संशय नहीं है पीड़ित से उत्पथो धृत्य प्रद्रवति यदा अभवत पीड़ित आपदग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है अर्थात वह बिना मार्ग के भी भाग कर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वह बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है यश को सर्वलोक पराभव भैचर्या न विहिता न च विद्र जीविका खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो उसी के लिए उपरयुक्त बातें बताई गई है धीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीव का अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है स्वधर्मान्तरावृत्ति उपजीवतः जहतः प्रथम कल्पम अनुकल्पेन जीवनम परंतु जब अपने जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है क्योंकि आपत्तिकाल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीव का चलाने का विधान है आपद ग धर्माण अन्यायनोपजीवनम अपी हे परीक्षा जो आपत्ति में पड़ा हो वह धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है जीव का क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है क्षत्रिय संशय कस्मा निश्चित सदा आदतिशिष्टेभ्यो नीद कथ फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है उसके लिए भी सदा यह निश्चित है कि वह आपत्तिकाल में विशिष्ट अर्थात धनवान परसों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे धन के अभाव वह किसी तरह कष्ट न भोगे हंता रक्षता रजान क्षत्रिय विदो संरक्षता कार्याम आधानम छत्रबंधुर विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिए अन्यत्र राजन वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो और की तो बात ही क्या है वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसा रहित नहीं है न संखलिखितामृत् सकमास्था जीवित विशेषतः कुरु श्रेष्ठ प्रजापात्राया कुरुश्रेष्ठ कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता अतः की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा है परस्परक्षा राज्य में भी कर्तव्या ऐसा धर्म सनातन है इसलिए आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए यही सदा का धर्म है राजा राष्ट्रम राष्ट्र द्रव्यौरपि रक्षते ही राष्ट्र राजा व्यसने रक्षित भवे जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि राशि धन लुटा भी उसकी रक्षा करता है उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र के प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए ओसम दंडमल मित्र जदनि संचितम नाष्ट्रे राजा परिगत क्षुदाम राजा भूख से पीड़ित होने जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना राजदंड सेना मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर ना करें बीज भक्ति न समाद्य अत्यक्षह महाम से दर्शनम धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्न में से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए इस विषय में महा मायावी सं का विचार भी ऐसा ही बताया गया है यो जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हो उस राजा के जीवन को धिक्कार है राज्ञ कोश बलमूल कोश मूलम पुनर्बलम आम धर्म धर्मूला पुनः प्रजा राजा की जड़ है सेना और खजाना इनमें भी खजाना ही सेना की जड़ है सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है नान्यान पीड़यितेह कोष शक्य कुतूबल प्राप्तम न प्राप्त दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है अतः आपत्तिकाल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता अकार्यम अपनी यज्ञाथम क्रियते यज्ञ कर्म छो राजा न दोषम प्राप्त जैसे यज्ञ कर्मों से यज्ञ कर्मों में यज्ञ के लिए वह कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है किंतु वह दोष युक्त नहीं माना जाता उसी प्रकार आपत्ति काल में प्रजापीड़न से राजा को दोष नहीं लगता है दो विपरीत अथापरम अनर्थार्थमत अथा तत्सर्वर्थ कारण एवं बुद्ध्या संप्रप्य में प्रजापीड़न संग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी व्यय चढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी अर्थात विजय साधक सिद्ध होते हैं बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करें यज्ञाथम अन्य भवती यज्ञ तथा पर अर्थात वाह्य तत्सव यज्ञ साधन जैसे अन्यान्य सामग्रियाँ यज्ञ की सिद्धि के लिए होती है उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती है तथा यह सब कुछ यज्ञ का साधन ही है मां मंत्र भक्षा धर्म तत्व प्रकाश यत्रये तत्रये छिंद यथमे ते परिपंथिचन था ध्रुव छिंद तेतनो न्यानते वनस्पतिं अब मैं यहाँ धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूँ ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं उस वृक्ष को काट कर बाहर निकालने में जो जो पार्श्ववर्ती वृक्ष बाधक होते हैं उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं एवं क्रोश तो से ये डरा परिपंथ हत्वान इस प्रकार जो मनुष्य रक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोष के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं उनका वध किए बिना इस कार्य में मुझे सफलता होती नहीं दिखाई देती धन जय तेलोक उभो परम तथा सत्यम चर्म वचनमथान्य धन तथा धन थे मनुष्य एहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है सर्वोपाज रा प्रयोजनम न तुल्य दोषा देव कार्या्य शुभ भारत भरत नंदन यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करें इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता न तो संभव तो राजेदिव नेश धन वृद्धान हम क्वचे राजन पृथ्वीनाथ धन का संग्रह और उसका त्याग ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को कहीं भी धन में बढ़ा चढ़ा नहीं देता यदि वृत्तम पृथिव्या ममेदम श्या ममेदम श्यादित्य एवं कांक्ष तेजन यहाँ इस पृथ्वी पर यह जो कुछ भी धन देखा जाता है यह मेरा हो जाए या मेरा हो जाए ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों को रहती है ना धर्म धर्म आप धर्थ मत राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है वह केवल राजाओं के लिए आपत्ति में ही आचरण में लाने योग्य है अन्यथा नहीं दाना चादे तपसा दे तपस्विन बुद्धियाक्षेण चैन विंदे धन संचयान कुछ लोग दान से कुछ लोग यज्ञ कर्म करने थे कुछ तपस्वी तपस्या करने थे कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं अधर्म दुर्बल प्राहुर्धन बलवान बलवान्वे सर्वम धनता प्राप्यम तरति कौशवान् निर्धन को दुर्बल कहा जाता है धन से मनुष्य बलवान होता है को सब कुछ सुलभ है, जिसके पास खजाना है वह सारे संकटों से पार हो जाता है कोशे न धर्म कामच्च परलोक तम च धर्मेन निपेत ना धर्मेन कदाचल धन संचय से ही धर्म काम लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे अधर्म से कभी नहीं इति श्री महाभारती शांति पर बढ़ी राजधर्मानुशासन पर बड़ी त्रिशदिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में एक अध्याय पूरा हुआ